प्रश्नोत्तर दीपमाला देव पूजन कर्म कांड जिज्ञासा घर के छत पर शिवलिंग की स्थापना करनी है क्या उसके साथ शिव परिवार की भी स्थापना हो सकती है समाधान मंदिर में यदि शिवलिंग की स्थापना होती है तो शिव परिवार की स्थापना भी होती है पर किसी के घर में यदि स्थापना करना है तो वहां शिव परिवार की स्थापना नहीं होती वैसे घर की छत पर तो शिवलिंग की भी स्थापना नहीं होती है चल मूर्ति की पूजा हो सकती है पर स्थापना के लिए उसका भूमि से संबंध होना आवश्यक है छत पर होने से ऐसा नहीं होता इसलिए घर की छत पर शिवलिंग को बिना स्थापित किए ही उसकी पूजा कर सकते हैं पर स्थापना का विधान नहीं है जिज्ञासा चार रुद्राक्ष के अलग अलग वर्ण होते हैं उसे धारण करने के लिए भी क्या वर्णाश्रम का विचार करना पड़ता है समाधान हाँ रुद्राक्ष के चार वर्ण होते हैं ब्राह्मण वर्ण का रुद्राक्ष श्वेत होता है क्षत्रिय वर्ण का रुद्राक्ष थोड़ी सी लालिमा लिए होता है वैश्य वर्ण का रुद्राक्ष पीला होता है और शुद्र वर्ण का रुद्राक्ष काला होता है पर आजकल इनकी पहचान करना बड़ा कठिन है क्योंकि दुकानदार पालिश करके उसका रंग बदल देते हैं किसी विशेष वर्णाश्रम के लिए विशेष वर्ण के रुद्राक्ष की विधि है ऐसी कोई बात नहीं है जिज्ञासा सन्यासी महात्मा भोजन के पूर्व गीता के पंद्रहवें अध्याय का पाठ क्यों करते हैं समाधान सन्यासी महात्माओं के अधिकांश आश्रमों में सायंकाल शिव महिम्ना स्तोत्र का पाठ होता है ऐसी एक परंपरा है इसी प्रकार भोजन के पूर्व गीता के पंद्रहवें अध्याय का पाठ करने की भी एक परंपरा समझनी चाहिए इस परंपरा के पीछे भी यह रहस्य है कि पंद्रहवें अध्याय में एक श्लोक आता है अहम वैश्वा नरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला मैं प्राण और अपान से संयुक्त होकर वैश्वा रूप से चारों प्रकार के भोजन भक्ष भोज्य चौस्य तथा लेज को पचाता हूँ इस प्रकार ऐसा पाठ करने से भोजन के पूर्व एक स्मृति बनती है कि जठराग्नि के रूप में वैश्वानर भगवान ही अंदर बैठे हैं उनके लिए मैं यज्ञ आहुति के रूप में भोजन देता हूँ ऐसा करने से वह भोजन यज्ञ के समान हो जाता है जिज्ञासा जप माला को मातृकाओं से कैसे अभिमंत्रित करते हैं समाधान पहले माला के अन्य संस्कार करके फिर उसके एक एक दाने को एक एक मातृका से अभिमंत्रित किया जाता है चौवन मातृकाएँ हैं उनका करने पर उनकी संख्या १०८ हो जाती है उनके द्वारा माला के १०८ दानों को अभिमंत्रित की जाती है चौवन मातृकाएँ इस प्रकार है सोलह स्वर तैतीस व्यंजन उड़ छणव जिहमूली और उपदमानीय